दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा शरीर ग्रहण करना बंधन क्यों कहा है समाधान शरीर ग्रहण करना बंधन ही है इसकी कितनी बेगारी करनी पड़ती है खिलाना पिलाना शौच ले जाना जीवन भर इस शरीर की सेवा करते करते मर जाना यह जड़ शरीर की सेवा में लगे रहना इससे बड़ा बंधन और क्या हो सकता है जिज्ञासा मन के दोषों को कितने दिनों में नष्ट किया जा सकता है सभी दोषों को एक साथ नष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए या एक एक करके समाधान मन के दोषों को कितने दिनों में नष्ट किया जा सकता है इसका कोई नियम नहीं है यह तो मन में कितने दोष हैं और अभ्यास की तीव्रता कितनी है इन दोनों पर निर्भर करता है इस अभ्यास में धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है या कोई 10-20 दिन का काम नहीं है मन के दोषों को नष्ट करने से पहले उनको पहचानना चाहिए क्योंकि शत्रु को पहले पहचाना जाता है फिर उस पर आक्रमण किया जाता है यदि इकट्ठे नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है तो पहले एक को पहचान कर उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए इसके पश्चात दूसरे को नष्ट करना आसान हो जाता है जिज्ञासा मन को स्थिर करने का जितना प्रयत्न करते हैं उतना ही वह बाहर भागता है कृपया कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मन स्थिर हो जाए समाधान यह स्वाभाविक बात है कि जिसको जहां रस मिलता है वह उसी ओर दौड़ता है जिस आवारा पशु को खेतों में खुला चलने की आदत होती है उसको एक जगह बांधना बहुत कठिन है परंतु इसकी भी एक तरकीब है एक स्थान पर उसकी पसंद का चारा रखकर धीरे धीरे उसको आकर्षित किया जाता है जब उसको चारे के रस का अनुभव होगा तब वह भगाने से भी नहीं भागेगा। इसी प्रकार यह बिगड़ा हुआ मन हवारा पशु की भांति इधर उधर रस लेता है यदि कोई आंतरिक रस इसे मिल जाए तो यह भगाने से भी बाहर नहीं जाएगा मन को अध्यात्म चिंतन या लीला चिंतन में इतना डूबा दो कि इसको बाहर आने की फुर्सत ना मिले क्योंकि खाली मन में ही नाना प्रकार के फालतू विचार आते हैं जिज्ञासा आत्मा से अज्ञान कब से आया है आत्मा में अज्ञान कब से आया है सवाल समाधान अज्ञान कब से आया है कहां से आया है इस विचार से कोई लाभ नहीं है उसका अनुभव हो रहा है या नहीं जैसे किसी कमरे में चाहे सौ वर्ष से अंधेरा हो या एक दिन से प्रकाश लाते ही वह समाप्त हो जाता है वहाँ ऐसा नहीं होता कि यह सौ वर्ष से है तो समाप्त होने में भी अधिक समय लगेगा इस प्रकार अज्ञान कितने दिन से है यह जानने का कोई प्रयोजन नहीं है प्रयोजन इस बात से है कि वह दूर कैसे हो जिज्ञासा शास्त्रों में अहम मम के त्याग पर बहुत जोर दिया जाता है ये अहम मम क्या है क्या ये ईश्वर प्राप्ति में बाधक हैं समाधान अहम मम ही तो संसार है परमात्मा का बनाया संसार किसी के बंधन का हेतु नहीं है उसमें मनुष्य ने जो अहम मम का कर लिया वही बंधन का हेतु है जिस समय साधक सच्चाई से घर छोड़ता है उस समय उसको बहुत बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि उसने अपने संपूर्ण ममत्व को ईश्वर के आधार पर एक क्षण में तोड़ दिया उसका आधा काम तो यहीं पर हो गया अब आधा काम बचा है और वह है शरीर के साथ जो मैं है उसको तोड़ना पर यदि वह सावधान नहीं रहा और मैं को नहीं तोड़ पाया तो फिर नया संसार बना लेगा पहले लोहे का महल था अब सोने का महल बना लेगा योग वशिष्ट में एक कथा आती है चुड़ाला ने शिक्षित ध्वज से कहा हे राजन एक बहुत बलवान हाथी था एक महावत ने उसे जंजीर में बांध लिया एक दिन हाथी ने विचार किया कि किसी प्रकार मैं इस बंधन से मुक्त हूँ ऐसा सोचकर उसने अपना पूरा बल लगाया तो जंजीर टूट गई महावत भी बेहोश होकर ऊपर से उसके सामने गिर गया पर हाथी ने उसे मारा नहीं वह जंगल में चला गया वहां निर्भय होकर रहने लगा कुछ समय पश्चात महावत की बेहोशी दूर हुई उसने फिर से हाथी को पकड़ने का निश्चय किया वह पैर के निशान देखते देखते हाथी के पास पहुंच गया और कुछ दिनों तक देखता रहा कि वह रोज़ किस मार्ग से निकलता है एक दिन उसके रास्ते में खाई बनाकर ऊपर से घास डाल दी हाथी जब उस मार्ग में आया तो खाई में गिर पड़ा महावत ने उसको जंजीर में बाँध कर फिर वश में कर लिया कथा सुनाकर चुड़ाल ने कहा हे राजन वह हाथी तुम ही हो और तुम्हारा अहंकार ही महावत है एक दिन तुमने सारा मम्म तो तोड़ दिया था राजपाट स्त्री संग छोड़कर जंगल में आए थे पर जिससे इनको छोड़ा था उस अहंकार को नहीं मारा इसीलिए अभी तक मुक्त नहीं हुए व्यास जी ने भी कहा ये न तेजसी त्यज अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है इसको मारा नहीं तो वह फिर से जाल बिछा देगा अतः अहम मम ईश्वर प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है उसको तोड़ना ही पड़ेगा जिज्ञासा मुझे क्रोध बहुत आता है क्या करूं? समाधान क्रोध आता है तो छोड़ दूँ उसे पर अभी तुमको क्रोध कम आता है क्योंकि कभी क्रोध पर क्रोध नहीं आया तुमको जिस दिन क्रोध पर क्रोध आ जाएगा उस दिन तुम्हारा क्रोध छूट जाएगा